देवी भागवत छठा सबका मरण शोक भगवत कृपा से नारद जी को पुनः स्वरूप प्राप्ति महारद इसके बाद दूर देशवासी कोई एक प्रसिद्ध नरेश मेरे स्वामी के साथ शत्रुता ठान कर नगर पर चल आया उसने हाथियों और रथों के द्वारा अपनी सेना सजा ली थी वह मन में युद्ध करने की बात सोच रहा था अपनी सेना से उसने मेरा नगर घेर लिया तब मेरे लड़के और पोते भी नगर से बाहर निकल पड़े अब उस शत्रु नरेश ने भयंकर संग्राम छिड़ गया विकराल काल के प्रभाव से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार दिए गए राजा हतोत्साह होकर युद्ध स्थल से घर लौटाए। मैंने सुना अत्यंत भयावह संग्राम में मेरे सब लड़के पोते मर मिटे शत्रु राजा बड़ा बलवान था पुत्रों और पोत्रों को मारकर वह निकल गया अब मेरी आँखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा गिरने लगी मैं युद्धभूमि में पहुँचा जमीन पर पड़े हुए पुत्रों और पौत्रों को देखकर मेरे दुख की सीमा न रही आयुष्मान रूपी सागर में डूबकर मैं जोर जोर से रोने लगा हा पुत्रों तुम कहाँ चले गए इस दुष्ट नरेश ने मेरी निर्मम हत्या कर डाली हाय दैव अत्यंत दुर्दांत है उसे कोई भी टाल नहीं सकता मैं इस प्रकार विलाप कर रहा था इतने में भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पधारे देखने में वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे वेदज्ञ उन प्रभु का विग्रह सुंदर वस्त्र से सुशोभित था उन्होंने स्वयं मेरे सामने आने की कृपा की मैं अत्यंत कातर होकर रो रहा था वे मुझसे कहने लगे ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कोयल के समान मधुर बोलने वाली सुंदरी तुम क्यों रो रही हो यह एक मात्र भ्रम है पति पुत्रादि युक्त गृह में मोहवश ऐसी स्थिति आ जाती है तुम तो अपने परम आत्म स्वरूप के ऊपर तो विचार करो सोचो कौन तुम हो ये किसके पुत्र हैं और ये है कौन सुलोचने उठो और रोना धोना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ कामिनी मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्रों को तिलांजलि देनी चाहिए धर्मशास्त्र का निर्णय है मृत बांधवों के निमित्त सर्वथा तीर्थ में स्नान करके तर्पण करें यह कार्य घर पर कभी नहीं किया जा सकता कहते हैं ब्राह्मण के रूप में पधारे हुए करते लेकर चल पड़ा बहुत से बांधव भी हमारे राजा को साथ लेकर चल पड़ा बहुत से बांधव भी हमारे साथ होगवान आगे आगे चले तत्पश्चात मैं तुरंत परम पावन तीर्थ के लिए पड़ा भगवान भगवान विष्णु कृपा पूर्वक मुझे में ले गए वहां एक पवित्र सरोवर था श्री हरि ने मुझसे कहा गजगामिनी कार्य करने का समय उपस्थित है तुम इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके पुत्र संबंधी निरर्थक शोक से रहित हो जाओ जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र पति और जामाता मर चुके हैं उनमें तुम किसका शोक मनाती हो यह यह सब मन का भ्रम है की तुलना करने वाला वाला व्यर्थ चिंतन प्राणियों के लिए केवल कष्ट ही देने नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर उनकी प्रेरणा के अनुसार में पुरुष संजय तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मेरी आकृति तुरंत पुरुषाकार बन गई भगवान विष्णु पर विराजमान थे। स्नान करने के पश्चात मुझे कमल भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए फिर तो मेरे मन की विस्मृति दूर हो गई। सोचने लगा भगवान के साथ मैं नारद यहाँ उपस्थित हूँ माया के प्रभाव से स्त्री जैसी मेरी आकृति हो गई थी मैं इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि भगवान श्रीहरि ने मुझसे कहा नारद यहाँ आओ जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो मैंने सोचा मैं अभी अत्यंत दारुण स्त्री के वेश में था फिर कैसे पुरुष हो गया मेरे आश्चर्य की सीमा न रहे